शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी के कृपा स्मरण में महाराज के लिए महापुरुष महाराज की चिंता देखकर मुझे ऐसा लगा मानो दोनों में अभिन्न संबंध है दोनों में एक दूसरे के प्रति बहुत ही गंभीर आकर्षण और प्रेम है दोपहर के समय मैं गंगा किनारे बैठा रहा बहुत ही आनंद मिल रहा था शांत वातावरण मानो समस्त मठ महा मौन हो ध्यान में मग्न है दो बजे के बाद मैं मठ के दक्षिण कोने में स्वामी जी के मंदिर की ओर गया निर्जन स्थान था गंगा की ओर बहुत से पेड़ पौधे थे स्वामी जी के मंदिर के पास ही वृक्ष था वहाँ जो वृक्ष दिखाई पड़े उनमें उनसे मैं स्तंभित और मुग्ध हो गया जीवन में फिर कभी ऐसा दृश्य नहीं दिखाई पड़ा एक गिरुआ वस्त्रधारी साधु उस विल वृक्ष के नीचे गंभीर भाव में मग्न है मटकी एक गाय उन ध्यान मग्न साधु की गोदी में सिर रखकर बैठी है ऐसा दृश्य कदाचित ही दिखाई पड़ता है दूर खड़े रहकर मैं उस अपूर्व दृश्य को देखने लगा साधु का ध्यान नहीं टूटा और गाय भी मानो साधु की गोदी में मुख रख सो गई है कितनी साधना करने से ऐसी गंभीर ध्यान होता है बेलूर मठ के साधुओं पर मेरी श्रद्धा बढ़ गई यहाँ के सभी लोग नर रूपधारी महान आत्माएं हैं तीसरे पर मैंने महापुरुष जी को देखा वह सब्जी बाग़ में काम करने वाले साधुओं को खड़े खड़े कामकाज का निर्देश दे रहे थे फिर अपने हाथ से कुछ तरकारी चुनकर मठ मिलाए संध्या समय आरती का घंटा बजते सभी साधु गंगा में हाथ मुंह धोकर मंदिर में आकर इकट्ठे हुए पूजनी खोखा महाराज भी उन्हीं के साथ थे महापुरुष दरवाजे पर एक ओर सिर झुकाए बैठे रहे दूसरे साधु हाथ जोड़ खड़े हुए आरती का दर्शन कर रहे थे आरती के समाप्त होने पर जय ध्वनि देकर श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करके पूजनी खोखा महाराज खंडन भव भजन गाने लगे साथ साथ और लोग भी गा रहे थे खंडन और ओम हृम रितम गाकर सभी ने प्रणाम किया उसके अनंतर कोई कोई उठकर कर बरामदे में या पीछे के ध्यान घर में जाकर ध्यान करने लगे मैं बहुत देर तक बरामदे में बैठा रहा तब तक भी ध्यान जब कैसा करना होता है मैं नहीं जानता था इसलिए दूसरे दिन प्रातःकाल महापुरुष जी को प्रणाम करके मैंने ध्यान जब कैसे करना चाहिए पूछा उन्होंने स्नेह के साथ बताया भक्ति के साथ बार बार भगवान का नाम लेना ही जप है बहुत ही श्रद्धा से उनका नाम लेना चाहिए श्री ठाकुर की श्री ठाकुर भी जीवित जागृत भगवान हैं। इस युग में रामकृष्ण नाम ही महामंत्र है इसी नाम का मन में जप करते चलो और बहुत ही व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करते रहो कहना प्रभु आपने संसार के उद्धार के लिए मनुष्य जन्म धारण करके अनेक कष्ट सहे मैं बहुत ही दिनहीन भजन पूजन ज्ञान भक्ति विश्वास और प्रेम रहित हूँ कृपा करके मुझे ज्ञान भक्ति विश्वास प्रेम और पवित्रता दीजिए दयालु भगवान मेरे हृदय में प्रकाशित हो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाए आपके ही एक भक्त ने मुझे आपके निकट इस ढंग से प्रार्थना करने का उपदेश दिया है आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए इसी प्रकार प्रार्थना करते रहने से उनकी कृपा होगी क्रमशः मन स्थिर हो जाएगा ध्यान जप में मन संलग्न होगा अंतर में प्रेम और आनंद का अनुभव होगा हृदय में आशा का संचार होगा खूब प्रार्थना करके मैंने जैसे जैसे बताया है उसी तरह जप करते रहना श्री श्री ठाकुर का पवित्र नाम जपते जबते अपने आप ध्यान जमेगा जबते समय एकाग्र चित्त से सोचना कि वह प्रसन्न दृष्टि से तुम्हारी ओर देख रहे हैं ऐसी भावना का दीर्घ समय तक स्थाई रहना भी एक प्रकार का ध्यान है तुम उनका नाम जपते हुए प्रार्थना करो कि प्रभु जिससे मेरा ध्यान जमे, वैसा उपाय कर दीजिए निश्चय जानना कि यह वैसा ही कर देंगे वही सबके गुरु पथ प्रदर्शक प्रभु पिता माता सखा और त्राता हैं किसी भी ढंग से प्रेम के साथ उनकी मूर्ति या उनके गुणों का चिंतन करना ही ध्यान है ध्यान की अनेक अवस्थाएं हैं और वह अनेक प्रकार के हैं अब इसी ढंग से ध्यान करते चलो बाद में आवश्यकता अनुसार वह तुम्हारे अंतकरण में ही जता देंगे बहुत ही व्याकुल भाव से उन्हें पुकारो उनके लिए खूब रो रोते रोते हृदय का मैल धूल जाएगा और वह स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब के समान तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे सिद्धि एक दिन में नहीं होती करते चलो पुकारते चलो निश्चय ही उधर से प्रेरणा मिलेगी और आनंद मिलेगा इस प्रकार उन्होंने उस दिन ध्यान और जप के संबंध में अनेक उपदेश दिए कुछ समय के बाद बहुत से भक्तगण महापुरुष महाराज के पास आए वे नौका से दक्षिणेश्वर जा रहे थे महापुरुष महाराज ने मुझे भी उन लोगों के साथ जाने के लिए कहा मैं भी उनकी नाव में सवार हो लिया महापुरुष जी की कृपा मेरे मन को विशेष रूप से आंदोलित कर रही थी न जाने कितना स्नेह दया ममता उनके हृदय में है मेरे धर्म मार्ग में अग्रसर होने की सारी व्यवस्थाएं वह स्वयं ही अपनी इच्छा से करते जा रहे हैं पवित्र गंगा के ऊपर से जाते हुए लग रहा था मानो मेरा मन बिल्कुल पवित्र हो गया है क्रमशः वहाँ पहुँचने पर पुण्य पीठ दक्षिणेश्वर दिखाई पड़ा घाट पर आकर नाव लगी गंगा स्पर्श करके सर्वांग में गंगा जल का प्रक्षालन कर चांदनी के घाट पर उतरा नाव में आते समय पहले पहल दक्षिणेश्वर के मंदिर देखकर मेरे मन में आनंद का स्पंदन हो रहा था उन भक्तों के साथ यंत्र चालित की तरह पहले भवतारिणी के मंदिर में गया प्रणाम और प्रदक्षिणा करके सामने आकर मैं हाथ जोड़े खड़ा हो गया विह्वल भाव से भवतारिणी की मूर्ति को देखता रहा मानो मूर्ति जीवित है मानो वह बातें करेगी श्री श्री ठाकुर के भतीजे रामलाल दादा पूजा कर रहे थे मैं तो उन्हें नहीं जानता था किंतु भक्त लोग उन्हें जानते थे रामलाल दादा प्रसादी सिंदूर और माला लेकर बाहर आए हम लोगों ने उन्हें प्रणाम किया उन्होंने हमारे ललाट पर प्रसादी सिंदूर का टीका लगा दिया और हमें आशीर्वाद दिया उन्हें प्रणाम और दर्शन करके बहुत आनंद हुआ श्री श्री ठाकुर के कुल में उनका जन्म है उनके शरीर में उसी कुल का रक्त है इसके अनंतर राधा क्रांत जी के मंदिर में प्रणाम करके हम सब द्वादशिव मंदिर में दर्शन के लिए आए फिर श्री ठाकुर घर पहुंचे। श्री राम कृष्ण देव इसी कमरे में रहते थे उनकी व्यवहारित चौकी छाता जूते आदि वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर रखी हुई थी वहां भक्ति के साथ प्रणाम करके हम लोग बहुत देर तक बैठे रहे बहुत ही आनंद मिल रहा था उठने की इच्छा नहीं हो रही थी कमरे में जो चित्र टंगे हुए थे प्रत्येक के पास जाकर देखा रामकृष्ण कथामृत ग्रंथ में इन चित्रों का उल्लेख है एक चित्र में जलमग्न पीटर को ईसा मसीह हाथ पकड़कर उठा रहे हैं आह अपने भक्त का हाथ पकड़कर, यदि वह संसार समुद्र से न उठाते तो उसकी जीवन रक्षा का कोई उपाय न था शरणागत की वही तो रक्षा करते हैं और भी अनेक चित्र थे प्रत्येक चित्र विशेषता पूर्वपूर्ण तथा उच्च भाव द्योतक था श्री ठाकुर उन चित्रों को नित्य प्रणाम करते थे क्या यह साधारण बात है श्री ठाकुर का घर पतित पावन तीर्थ स्वरूप है जगुआवतार भगवान श्री राम कृष्ण देव ने उस कमरे में लगभग बीस वर्ष तक निवास किया था उस कमरे में उन्होंने अनेक समाधियाँ निर्विकल्प भूमि में स्थिति ईश्वरी दर्शन धर्म प्रसंग भजन कीर्तन भावावेश में नृत्य भक्तों पर कृपा वितरण मुक्ति मंत्र प्रदान और भक्त पार्षदों के साथ जीवन कल्याण के लिए न जाने कितनी ईश्वरी लीलाएं की थी मानव भी सभी जीवित हैं उन्होंने स्थूल देह द्वारा जो लीलाएं की थी उन सब की पुण्य स्मृति लेकर श्री भगवान की दिव्य लीला का साक्षी स्वरूप विद्यमान वह कमरा है वहाँ बैठकर मेरा मन एक अनिर्वचनीय आनंद से भर गया मेरे हृदय दर्पण में उनकी विभिन्न भाव लीलाओं के चित्र प्रतिफलित हो उज्जवल हो उठे उनके स्थूल शरीर से अंतर्ध्यान हो जाने के साथ ही साथ उनका सब कुछ लुप्त नहीं हो गया है वह तो युग युगान्तरों तक दिव्य लीला प्रकट कर रहे हैं कोई कोई भाग्यवान अभी भी दक्षिणेश्वर की साधन पीठ में उनका दर्शन पाते हैं उन्होंने उस स्थान को जीवन कल्याण के लिए जीव कल्याण के लिए पुण्यमय वैकुंठ धाम बनाया था उनके चरण चिन्हों पर मैंने बारंबार मन ही मन लौटते हुए प्रणाम किया उस दिन यात्री समागम अधिक नहीं था इस कारण उस पवित्र वातावरण ने मेरे मन पर गंभीर प्रभाव डाल दिया था किंतु भक्त लोग उस कमरे में बहुत देर तक नहीं रहे अतः अतृप्त मन से मैं भी उठकर उनके साथ साथ चला यद्यपि मुझे इच्छा हो रही थी कि वहाँ कम से कम तीन रात तक रहूं उसके अनंतर नौबत खाना श्री श्री माँ के पुण्य अवस्थिति पूत स्थान में प्रणाम और प्रदक्षिणा करके मौल श्री वृक्ष के नीचे से पंचवटी की धूल मैंने अपने सारे अंगों में धारण कर ली श्री श्री ठाकुर के हाथ से रोपी गई माधवी लता को छाती में जकड़ लिया पंचवटी के नीचे सिद्ध पीठ में बैठकर श्री श्री ठाकुर ने अनेक प्रकार की साधनाएं की थी अनेक दिव्य दर्शन किए थे भक्तों के साथ परिभ्रमण तथा लीलाओं का अनुष्ठान किया था उसके बाद उत्तर की ओर जाने पर झाऊ वृक्ष तथा बेल वृक्ष के नीचे हम लोग आए यहाँ भी श्री श्री ठाकुर ने अनेक कठोर साधनाएँ की थी मानव व वृक्ष बिल्वृक्ष उसी को घोषणा करने के लिए अभी भी वहाँ खड़ा है उस बिल्वृक्ष के नीचे वेदी पर बैठकर कुछ क्षण साधन पराण श्री रामकृष्ण देव के ध्यान से मन को भरकर दक्षिण की ओर उनके कुटी घर के दर्शन के लिए सब लोग इकट्ठे हुए रानी रासमणी और उनके जामाता मथुरा बाबू के जीवित रहते श्री श्री इसी कुठी घर के नीचे पश्चिम कमरे में रहते थे यही जगन माता ने उन्हें दर्शन देकर जीव कल्याण के लिए भाव मुख में रहने का आदेश दिया था यही कारण है कि उनमें इतनी अधिक जीव दया थी और इतने अधिक जीवों का उन्होंने उद्धार किया